योगींद्र मृगय तत्पदियृग्य विश्व ये bimohitam chal drisha tasya छद्रसलवा स्वादेन धन्यायते तम छवि चंपक छवि चिर Ora lana vae na kamal ma नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म मात्मु प्रकाशम मुुर्वई शरण प्रपदे जगदाराध्या वराधक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात राधा तत्व पर किंचित प्रकाश डाला जाएगा भजोगी गो लोग सावधान हो जाए आज राधाष्टमी का पावन पर्व है अतएव राधा तत्व पर ही कुछ विचार विमर्श करना उचित होगा फिर भी एक प्रश्न तो आता ही है कि कोई भी कार्य क्यों किया जाता है वेद कहता है कारण न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते कारण के बिना कोई कार्य नहीं हुआ करता योगशिखोपनिषद पहले अध्याय का सैतीसवां मंत्र तो राधाष्टमी मनाने का भी इस कार्य का भी कुछ कारण तो होगा तो प्रत्येक कार्य का केवल एक कारण है जितने भी कार्य विश्व में कोई भी जीव करते हैं उन सब का एक कारण है सुखाय कर्माण करोति लोको को नई सुखम व्यदुपारम्बा भूयस ताते कह रहे हैं मैत्रेय से कि महाराज जितने भी कार्य संसार में लोग करते हैं वो सब एक कारण से करते हैं वो कारण है सुख प्राप्त करना तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का पहला मंत्र पहला श्लोक भागवत सुखाय दुख संकल्प यह कर्मीणा सात सात बयालीस भागवत प्रत्येक कार्य का दो ही कारण है एक दुख न मिले एक सुख मिले फिर कहा सुखाय दुखमो कुर्बाते दंपति क्रिया छठवें स्कंद के सोलहवें अध्याय का साठवां श्लोक भागवत अर्थात केवल दो रीजन हैं एक तो हम लोग दुखी हैं इसलिए दुख निवृत्ति चाहते हैं और दुख का नेगेटिव है आनंद सुख उस सुख को चाहते हैं इसलिए दो कहा गया वस्तुतः दो की आवश्यकता नहीं है केवल सुख की प्राप्ति ही हमारा एम है उद्देश्य है क्योंकि सुख प्राप्ति से दुख अपने आप चला जाएगा दो बात क्यों कही जाए? क्यों चाहते हैं सुख और सब चाहते हैं केवल एक सुख रूपी कारण कार्य सब पृथक पृथक सबके अलग अलग कार्य एक दूसरे से विरोधी कार्य एक संसार में सुख ढूंढ रहा है एक संसार में दुख मानता है सब उल्टा कोई रोता है कोई हंसता है कोई खड़ा होता है कोई बैठता है कोई सोता है कोई जागता है कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है कोई और किसी सब्जेक्ट में जा रहा है सब क्रियाएं सब की पृथक पृथक यहां तक कि एक दिन में भी एक व्यक्ति की पृथक पृथक क्रियाएं होती रहती है लेकिन केवल सुख के लिए इसका कारण आपको बहुत बार बताया गया है आनंदो ब्रह्मेद बजानाथ आनंदादिव खल विमान भूतानी जयंते वेद कहता है तैतरी उपनिषद तीन छ वो आनंद स्वरूप है ब्रह्म हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं चाहेंगे चाहना पड़ेगा और ये भी नित्य सिद्ध सिद्धांत है कि कोई जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता कश्चित तो क्षणम अपनी जातु तमकृत गीता तीन पाँच भागवत में भी छपन अर्थात प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा और केवल सुख के लिए और प्रत्येक जीव अनादि है वेद कहता है ज्ञान श्वेता चतुरोपनिषद दोनों अज है ब्रह्म भी जीव भी और तीसरी माया भी अजमाने अनाद सदा से नारद श्वेताशुतरोपनिषद नारदपरिव्राजकोपनिषद मंत्र है नौ आठ एक निमेवात्म संस्थापरम वेदित कि भोक्ता भोग्यम प्रेरिता एक बारा श्वेता अर्थात तीन तत्व हैं वो तीनों अनादि हैं, तो भगवान भी अनादि नित्य हम भी अनादि नित्य हमारा अंशी भगवान भी सदा से उसके अंश जीव भी सदा से और प्रतिक्षण कर्म करने का हमारा नेचर है इसलिए सदा से कर्म कर रहे हैं और केवल सुख के लिए इसलिए राधा तत्व पर विचार करने का कार्य हो या इसका उल्टा कोई हो सब कार्य का एक कारण है सुख कैसे मिले आनंद कैसे मिले शांति कैसे मिले लेकिन इसका उत्तर कौन दे जिसको आनंद मिलाई नहीं उससे पूछे तो ये तो एक ऐसी बात होगी किसी अंधे से कोई अंधा पूछे हमको रंगीली महल बरसाने का मार्ग बता दो तो फिर आंख वाला कौन है ये अंधा कैसे जाने हाँ ये भी प्रॉब्लम है हम किससे पूछें हाँ हाँ एक है ऐसा जिससे हम पूछ सकते हैं भगवान भगवान वो कहा मिलेगा आपको पूछने के लिए हाँ भगवान नहीं मिलेगा लेकिन भगवान का एक रूप है हमारे सामने उसको कहते हैं वेद वेदा ब्रह्मात्म विषया भागवत कह रही है ग्यारहवें स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का पैंतीसवा श्लोक वेद भगवान के स्वरूप है वेदो नारायण साक्षात वेदस्वरात्म स्कंद के तीसरे अध्याय का तैतालीसवा श्लोक भूतम् भव्यम भविष्य सर्वं वेदात् प्रसिद्ध मनुजी महाराज भी बता रहे हैं तो चलो वेदों में वेद कहते हैं देखो भाई तीन ही तत्व है मैं बार बार कह रहा हूं ये चौथा तत्व कहां से आ गया राधा तत्व तीन ही तत्व है और तीन में भी ध्यान दो जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है अंश है उनके आधीन है कारण करेता शोपनिषद छे नौ प्रधान पतिर्गुणेशा क्षेत्रपतिर्गुणेश्वेता शोपनिषद छे सोलह क्षर प्रधानमृता क्षरम्षरात्सते देवेक श्वेता शोपनिषद द्वे अक्षरे ब्रह्म परे नते विद्या विद्य निहते यूढ़े क्षर तो विद्या हिमृत विद्या विद्या विद्य ईशते यु सोन्य श्वेताश्वतरोपनिषत्च एक बेदकर ये नौ यस्मथा यदा सैद भगवान् प्रधान पुरुषेश्वरा दस पचासी चार भागवत कह रही है भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा भागवत कह रही है सात पंद्रह सत्ताईस ये सब शास्त्र वेद कह रहे जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति उनके अंडर में है, है तीनों अनाद लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है सब का कारण भगवान ध्यान दो एक कार्य है संसार पृथ्वी इसका कारण जल जल का तेज वायु तेज का आकाश आकाश का अहंकार अहंकार का का महान महान का प्रकृति प्रकृति का भगवान भगवान का कोई नहीं अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता पांच एक मुझसे परे कुछ नहीं है यस् परम ना परमस्त किस्म नो न ज्यास्त कचित श्वेता शोतरोपनिषद तीन जिससे परे कुछ न हो उसका नाम ब्रह्म परमात्मा भगवान गॉड खुदा खुदानेक नाम उससे परे कुछ नहीं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान गीता दस बारह स्वामौ पुषौ लोकेाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्यते उत्त पुषस्पन्न परुदारिता यो लोकम बिहर्तव्य ईश्वर यस्मा क्षर मतम तो अक्षरादस्ल लोके प्रथि पुषोत्तम पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस गीता कह रही भगवान से आगे कुछ नहीं है कोई तत्व नहीं है सर्वेशापी वस्तूना भावार्थो भवत स्थिता तस्पी भगवान कृष्ण कि की मतदान दस चौदह सत्तावन भागवत महाभारत भी कहती है तस्मान नाश तिपरा पर पर चाशो तस्मा ना महाभारत से भी पर है, उससे पर कुछ नहीं तमीश्वराण परम महेश्वर तम देवता दावत पति पती परस्ता श्वेता तो भगवान से परे कुछ नहीं राधा तत्व फिर कहा से आया कैसे आया इस पर फिर विचार करना है वही चलो फिर वेद में वेद में पूछा गया कस्मात राधिका उपास राधा की उपासना क्यों करते हैं लोग वेद में तो ब्रह्म से परे कुछ नहीं कहा गया तो वेद ने उत्तर दिया ज्याेणु पादर्ता धरते मूर्धनी जस्या विलुठन कृष्णदेव नाव सस्म गोलोको गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री तं राधि शक्तिधात्री नमा राधा तत्व ऐसा है कि श्री कृष्ण राधा की चरण धूल को सुर पर रखते हैं वो जो परात्पर है वह श्री कृष्ण ऐशा भई सर्वेश्वरी वे सर्वेश्वरी हैं महिमा स्वायु माने न काले ना पिबक न चोत्साह ब्रह्मा कह रहा है कि उनकी महिमा अपनी पूरी आयु में भी मैं नहीं बता सकता तो इसका मतलब सुप्रीम पावर दो है ये को तो नहीं हो सकता एक मेवा द्वितीय ब्रह्म एकोरुद्रो नीया तस्तुर जयमान लोका निशत ई भी श्वेताशुतरोपनिष् चार दस एक भगवान है ईशावाच विद्व जगत् एक ईश इश है ईशावास्योपनिषद पुरुषेदूत ज्वेताशुतरोपनिषत्तीन पंद्रह एक भगवान है सर्व पुष ए वेद भूत भव्यम भवच यगवत सब शास्त्र वेद कहते हैं एक भगवान है द्रव्यम कर्म च कालच परो जीव एव वासुदेवात् ब्रह्म्योस्तः दो पांच चौदाह भागवत हां फिर वो दोनों एक हैं उत्तर फिर दो आप क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि जब प्रणय हो गया था और एक भगवान बचे थे अहमेवा समेवाग्रे नर पशादमशिष्य सोस्म्य हम दो बीस भागवत महाप्रलय में केवल भगवान एक भगवान एक श्रीकृष्ण सबई नई बरे में तस्मा दे का न रमते सदीय क्षत स इमेवात्मान पात तथा पति पत्नी चावता गोपनिषद एक चार तीन अकेले मन नहीं लगा <laughs> आप लोग हसेेंगे भगवान का भी मन नहीं लगता है। ऐसा होता है हम लोगों का तो होता है अकेले मन नहीं लगता अगर कभी घर से सब चले जाएं जाए बच्चे और बड़े मकान भी हो बड़ा आदमी हो अब अकेला हो तो इस कमरे से उस कमरे उस कमरे जाए तो डर लगता है बोर होता है और जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं कभी कभी चाहे सत्संगी हो चाहे वो शादी ब्याह हो जब लेट्रेन में लाइन लगती है तब तो भी खराब लगता है आफत है मुसीबत है कब जाएंगे लोग तो ऐसे ही भगवान को होता है क्या अकेले मन नहीं लगा तो इतना बड़ा संसार बना दिया और संसार जब बड़ा गड़बड़ करने लगा तो साथ को समाप्त करके फिर अकेले हो गए फिर मन नहीं लगा बहुत दिनों बाद तो फिर प्रकट कर दिया ये ऐसे ही बोलने की भाषा है मेन बात है मुख्यमंत्री तस्म भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है क्या दया करुणा कृपा एक पावर है बहुत बड़ी उनके पास उसने भगवान के अंदर कुरेदा है फालतू क्यों बैठे हो तुम्हारे अंदर अनंत कोट जीव बैठे हैं बिचारे कुछ नहीं कर रहे हो महाप्रलय में जीव कुछ नहीं करते उनका सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता स्थूल शरीर भी नहीं होता केवल संस्कार रहते हैं और कोई नहीं रहता सुप्त रहते हैं सोते रहते हैं को जगाओ और संसार में प्रकट करो और अपने लेद को भी प्रकट करो और अपने संतों को भेजो तुम भी जाओ ये कृपा शक्ति कह रही है भगवान से और जीवों का कल्याण करो अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो तो उन्होंने पहले शुरू शुरू में अपने को दो बनाया आत्मानम द्वेधा पात है स्वयं राधा बन गए और श्री कृष्ण तो थे अब राधा कृष्ण दो हो गए जय जम राधा यश्च कृष्णो रेहश्चिका क्रीडनार्थम द्विधाभूत दो हो गए लीला के लिए खेल के लिए ताकि हम दोनों की लीला को जीव सुन के चिंतन करके साधना करके भगवत प्राप्ति करें राधोपनिषद राधा कृष्ण योका सनम एका बुद्धि एकम मन सब कुछ एक है एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एकम ब्रह्म एका आकृति अतो दूर्न भेद काल मागुणातीतवात्धोपनिषद दो लीला के लिए दो है नहीं एक बार श्री कृष्ण ने कहा अपने भक्तों के सामने राधा रानी से प्राणस्ते हम तमी च मसी तवत तुम मेरी प्राण हो ये कहना बकवास है और देहस्ते हम तम अमासी था तुम मेरी देह हो मैं तुम्हारा देह हूं ये भी कहना ठीक नहीं है कहा है ये भी आत्मा तुराधिका तस् तय रमणा वेद्यास ने कहा आ राधा श्री कृष्ण की आत्मा है श्री कृष्ण देह है श्री कृष्ण कहते हैं यह भी ठीक नहीं है तुम हमारी हो बस प्राण भी नहीं देह भी नहीं आत्मा भी नहीं कुछ मत बोलो आगे त्व में ते मैं तुम्हारा हूं तुम मेरी हो यह भी गलत तो फिर क्या बोलू नो युक्त नौ प्रणय विषय जुश्म दस्मत प्रयोग ऐसा बोलो तुम मैं है मैं तुम है बा? <laughs> ये क्या बोला ये भी कोई भाषा है अरे तो फिर जब एक ही बना है दो तो और क्या बोलो दो है ही नहीं लीला के क्षेत्र में दो बन गया रसिक लोग अनेक प्रकार की बातें करते राधा रानी के गुलाम है श्री कृष्ण ह्री कृष्ण को लिए रोती रहती है तुम्हारी राधा रानी सब विनोद में बोलते रहते हैं संत लोग लेकिन सिद्धांत में समझे रहिए, आत्मनम द्विधा करो अर्धे न स्त्री अर्धे न पुरुष सुबादोपनिषद का दूसरा मंत्र हरे अर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनू हरि नारद पांचरात्रा रानी का आधा शरीर श्री कृष्ण श्री कृष्ण का आधा शरीर राधा विश्चय को न भेद भेदो दुग्धावलोज था नारद पांचरात्र दूध दूध देखा है आप लोगों ने पीते है तो दूध और दूध की सफेदी दो नहीं है एक ही है कस्तूरी और कस्तूरी की खुशबू दोनों एक ही है कपूर और कपूर की खुशबू दोनों एक ही है अग्नि और अग्नि की जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति दोनों एक ही है ऐसे ही राधा कृष्ण भी एक ही है ये राधा शब्द का दो अर्थ होता है ग्रामर से समझ लीजिए व्याकरण से ग्रोह चहला सूत्र है पाणिनि का उससे अप्रत्यय होता है एक कर्म में एक करण में दो कारक तो जब कर्म में प्रत्यय होता है तो उसका मतलब क्या होता है श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं उन्होंने माना है राधाराध्य मया मैं राधा की आराधना करता हूं कृष्णो हव हरि परमो देव सर्विधश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी से बृंदाराधि वृंदावनाधिनाथ स एक क्वर तस्वैद्वैतनुर्नायण खिद्रह्माधिपतिको सह प्रकृत प्राचीनो नि तस्वेदाला सन्धिनी ज्ञाने तास्वार तहलादिनी बरियसी परमांगूता कृष्णेन आराध्यते आराध्य राधा राधोपनिषद का मंत्र श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं यानी राधा श्रेष्ठ मानी गई कर्म में प्रत्यय हुआ और जब कारण में प्रत्यय करेंगे तो अनूनम भगवान हरिश्वरा जब महाराष्ट्र में राधा रानी को लेकर ठाकुर जी अलक्षित हो गए तो गोपियों ने कहा आ, ये जो राधा रानी को लेके गए हैं तो सबसे अधिक राधा रानी ही श्री कृष्ण की आराधिका है हम लोग नंबर दो है यहां करण में जब आप हुआ तो राधा भक्त हो गई तो राधा की भक्त श्री कृष्ण श्री कृष्ण की भक्त राधा कोई झगड़ा नहीं है विनोद में रसिक लोग बहुत सी बातें कहते हैं लिखे हैं आप भी विनोद कीजिए लेकिन भीतर से समझे रहिए एक ही दो बन गया है कोई गड़बड़ नहीं और ऐसा दो बना है बड़े बड़े चक्कर खा जाए एक नीले रंग का शरीर और एक चंपक बरनी राधा रानी उल्टा और वेद कहता है एक आकृति भी है दोनों की तो ये नीला रंग और गोरा रंग जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है ये रंग है नहीं राधा कृष्ण दोनों राधा कृष्ण हैं क्या मतलब मतलब वही पर्सनालिटी ही शरीर बन गई है शरीर अलग से नहीं है सुप्रीम पावर ही श्री कृष्ण बन गया वही सुप्रीम पावर राधा बन गया शरीर भी वही शरीर भी वही आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य ब्रह्म संहिता आनंद मूर्ति तीसरे स्कंद के नवे अध्याय का तीसरा श्लोक वो आनंद है सत्य ज्ञानता दस तेरा चौवन भागवत अस्यापि देव बपुषो मद अनुग्रह से स्वेच्छा मयस्तु भूतमय से को स्वेच्छा से स्वयं बन गये शरीर स्वयं बन गए बाहर से किसी मैटर से शरीर नहीं बनाया जैसे आप लोगों ने सुना है श्री कृष्ण प्रकट हुए थे चार भुजा से और आधा के बारे में आप जानते हैं कम लोग जानते हैं थोड़ा समझ लीजिए इतिहास एक राजा थे मृग एक छुआकू उनके पुत्र का नाम था सुचंद्र और दिव्य पितर की तीन मानसिक कन्याएं थी एक का नाम रत्नमाला एक का नाम कलावती एक का नाम मेनका तो रत्नमाला का विवाह जनक परमहंस से हुआ उनकी पुत्री सीता जानकी और कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ और मेनका का विवाह हिमालय से हुआ उनकी पुत्री पार्वती तो सुचंद्र और कलावती ने दिव्य बारह वर्ष तप किया तब उनको वर दिया गया कि द्वापर में तुम वृषभान और कीर्ति बनोगे और तुम्हारे यहां ब्रह्म राधारानी बनकर प्रकट होगी तो द्वापर के अंत में सुरभानु राजा के पुत्र वृषभानु और यज्ञ से प्रकट हुई कलावती यानी कीर्ति यज्ञ के हवन से मां के पेट से कीर्ति भी नहीं पैदा हुई और फिर कीर्ति से प्रकट हुई राधा रानी अयोन संभवा राधा वेद अभ्यास ने लिखा तो क्यों जी ये अयोन संभवा कैसे हो गई बिना योनि के कैसे उत्पन्न हो गई मैंने आपको बताया था ना श्री कृष्ण कैसे हुए थे मन में गए देवकी के और वहीं से ऐसी फीलिंग योग माया से कराई कि माँ को अनुभव हो हाँ बेटा बच्चा आ गया हाँ अब थोड़ा और बढ़ गया पेट हाँ अब डोला जो जो लक्षण मां के सच्चे पेट में होते हैं वैसे ही लक्षण अयोन संभवा देवी वायु गर्भा वायु भर दिया राधा रानी ने मां के पेट में यु गर्भा कलावती सुशाव माया वायु सातत्रावीर और वो प्रकट हो गई राधा रानी गर्ग संगीता तो भगवान का शरीर सदा भगवान नहीं होता है सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद शरीर और सिद्ध महापुरुषों का आत्मा अलग होती है और दिव्य शरीर चिदानंद का शरीर होता है लेकिन दो होता है शरीर और शरीर उसके बाद और जितने शरीर हैं वो सब नाइक होते हैं योगियों का निर्वाण शरीर होता है देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है ये दोनों शरीर भी बड़े कमाल के होते हैं लेकिन है नाइक और जो पंच महाभूत के शरीर है उनको तो आप देख ही रहे जितने भी शरीर होते हैं वो एक दो ही प्रकार के होते हैं एक माइक शरीर और दिव्य आत्मा उसमें साफ देवता मनुष्य राक्षस सब आ गए। कई कोठियां हैं उसमें डिटेल बताने का मेरे पास समय नहीं है और एक दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा ओगो लोक में सिद्ध महापुरुषों का और एक भगवान का शरीर भगवान वहां दो नहीं होता तो राधा रानी का शरीर भी राधा रानी वहां दो नहीं है प्रकट हो और तिरुभाव हाँ हो जाए तो वो राधा इसी धाम में प्रकट हुई थी जहां आप लोग बैठे हैं लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है अगर देखिए मैं बड़ा साफ बोलता हूं आप लोग माइंड ना करें आप लोग हमारे हैं इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि आप लोग फील करेंगे सही सही कह रहे हैं कि आप लोग मानते नहीं हैं वरना अगर आप लोग मान लेते कि जिस पृथ्वी पर आप चल रहे हैं किसी पर राधा रानी चलती थी उनके चरण पढ़ते थे गोपियों के चरण पढ़ते थे उस पृथ्वी पर मैं चल रहा हूं यह सौभाग्य राधा रानी ने कैसे दे दिया मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया था तो आप पृथ्वी के एक एक कण पर निछावर हो जाते लेकिन नहीं होते क्यों ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये पंच महाभूत की है इस पृथ्वी में वो दूसरी पृथ्वी है दिव्य पृथ्वी जिस पर राधा रानी चली थी है इसी के अंतर्गत लेकिन उसको रसिक लोग जानते हैं आपको वो नहीं दिखाई पड़ सकती क्योंकि आपकी आख माइक मन माइक बुद्धि माइक है जब आप लोग साधना करके राधा रानी की भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे और फिर उनकी कृपा से स्वरूप शक्ति मिलेगी वो स्वरूप शक्ति अंतःकरण को दिव्य बना देगी इंद्रियों को भी दिव्य बना देगी तब आप देखेंगे इसी पंचमहाभूत की माइक पृथ्वी में वो दिव्य पृथ्वी भी है जिस पर राधा रानी आज भी चलती रहती हैं। ये अंतिम कक्षा की बात है अभी आप लोगों को यही समझना है कि हमको आनंद चाहिए और वो राधा रानी की कृपा से ही मिलेगा और राधा रानी की कृपा के लिए हमको पुनः नवजात शिशु की अवस्था में जाना होगा जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं जानता ऐसे हम भी राधा रानी के बारे में कुछ नहीं जानते अनंत को टिकृपालू बोला करें क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं वो तो अलौकिक जगत का विषय वहा शब्दबद्ध नहीं पहुंचते तो जब हम भोले बालक के रूप में अपने को लाकर रोकर बिना किसी कामना के और राधा रानी और उनके जन को छोड़कर अन्यत्र मन का अटैचमेंट न करके अर्थात अनन भक्ति और निष्काम भक्ति करेंगे और अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे ये हमारा काम तब गुरु की कृपा से हम अधिकारी बन जाएंगे फिर वास्तविक बरसाना धाम और राधा रानी के उस अलौकिक रस का अनुभव करेंगे जिस रस को हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा शंकर इस रस के लिए अपना लोक छोड़कर इसी ब्रिज की धूल में लोट पोट हुए थे तो साधना के द्वारा हमको भी आगे बढ़ना है हर समय हर जगह अपने गुरु और भगवान को अपने साथ रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा अभ्यास से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी अपने आप न कोई गुरु दे सकता है और न साक्षात राधा रानी दे सकती हैं। अनंत बार हम लोग राधा रानी और श्री कृष्ण का दर्शन किए हैं लेकिन माइक बुद्धि माइक आख होने के कारण हम माइक फल ही में रह गए इसलिए पात्र बनाना हमारा काम है हमको बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अभ्यास से हमारे हमसे और गए गुजरे बड़े बड़े पापात्मा महापुरुष बने हैं हमारे ही भाई थे वो अतव निराश होने की आवश्यकता नहीं अनंत कोट पाप हो भगवत कृपा से सब माफ हो जाते हैं शरणागति सही सही हो इन शब्दों के साथ हम लोग आज राधा रानी के कृपा पात्र बनने के लिए कमर कसले प्रतिज्ञा करें कि अब हम अगले साल की राधाअष्टमी मनाने के लिए कुछ करके दिखा देंगे ताकि राधा रानी के हम समीप पहुंच सकें शेष फुर बोलिए राधा रानी की